सुनी प्रभु बचन मगन सब भरे को हम कहाँ विसर गए एक तक रहे जोड़ कर आगे स न कछु कही अति अनुरागे परम प्रेम तिन्ह कर प्रभु देखाम कहा विविध ज्ञान प्रभु सन्मुख पुनि चरण हारही प्रभु के वचन सुनकर सबके सब, सब प्रेम मग्न हो गए हम कौन हैं और कहां हैं यह देह की सुध भी भूल गई वे प्रभु के सामने हाथ जोड़कर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 तब प्रभु प्रभुभूषण बसन मंगाए नाना रंगयनूप सुहाए सुग्रीवि प्रथिमि पहिराए बसन भरत निज हाथ बनाए प्रभु प्रेरित लक्ष्मण पहिराए लंकापति रघुपति मन भाए अंगद बैठ रहा डोला प्रभु ने अनेक रंगों के अनुपम और सुंदर घने कपड़े मंगवाए सबसे पहले भरत जी ने अपने हाथ से सवार कर सुग्रीव को वस्त्र वस्त्राभूषण पहनाए फिर प्रभु की प्रेरणा से लक्ष्मण जी ने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 धरि राम रूप सब चले नाय पदमाथ तबयंगद उठिना सिर सजल नयन कर जोरी अति बिलीत बोले उचन मनु प्रेम रसबो जामवान और नील आदि सबको श्री रघुनाथ जी ने भूषण वस्त्र पहनाए वे सब अपने हृदयों में श्री रामचंद्र जी के रूप को धारण करके उनके चरणों में मस्तक नमाकर चले तब अंगद उठकर सिर नवाकर नेत्रों में जल भरकर और हाथ जोड़कर अत्यंत विनम्र तथा मानो प्रेम के रस में डुबोए हुए मधुर वचन बोले सुन सरव्ञ कृपा सुख सिंधो दीन दया कर आरत बंधो मरती बेर नाथ मुहिबली गायब तुम्हार ही को छी अशरन शरण बिरदु संभारे मोह जनित जहू भगत हित कार मोरे तुम प्रभु गुरपितुमाता जाऊँ कहाँ तरी पद जल जाता हे सर्वज्ञ हे कृपा और सुख के समुद्र हे दिनों पर दया करने वाले हे आर्तो के बंधु सुनिए हे नाथ मरते समय मेरा पिता बाली मुझे आपकी ही गोद में डाल गया था अतः हे भक्तों के हितकारी अपना अशरण शरण विरद बाना याद करके मुझे त्यागे नहीं मेरे तो स्वामी गुरु पिता और माता सब कुछ आप ही हैं आपके चरण कमलों को छोड़कर मैं कहा जाऊंगी तुम्हें विचारे कहू नर नभु भवन काज ममका बालक ज्ञान बुद्धि बल ही न राखवु शरण नाथ जन दीना नीच टहल गृह कै सब करी हऊँ पदपंकज बिलोक भवतरी हऊ अस कही चरण परव प्रभु पाहे अब जन नाथ कह हे महाराज आप ही विचार कर कहिए प्रभु आपको छोड़कर घर में मेरा क्या काम है हे नाथ इस ज्ञान बुद्धि और बल से हीन बालक तथा दीन सेवक को शरण में रखिए मैं घर की सब नीचे से नीची सेवा करूंगा और आपके चरण कमलों को देख देख कर भवसागर से तर जाऊंगा ऐसा कहकर वे श्री राम जी के चरणों में गिर पड़े और बोले हे प्रभो मेरी रक्षा कीजिए हे नाथ अब यह ना कहिए कि तू घर जाने तुने रघुपति करुणा शिव प्रभु उठाय उय सजल नयन राजीव रिजौर माल बसनमणि बाल तनय पहराय विदा किन् भगवान तब बहु प्रकार अंगद के विनम्र वचन सुनकर करुणा प्रभु श्री रघुनाथ जी ने उनको उठाकर हृदय से लगा लिया प्रभु के नेत्र कमलों में प्रेमाशुओं का जल भर आया तब अंगद ने अपने हृदय की माला वस्त्र तब भगवान ने अपने हृदय की माला वस्त्र और मणि रत्नों के आभूषण बलिपुत्र अंगत को बालिपुत्र अंगत को पहनाकर और बहुत प्रकार से समझाकर उनकी विदाई की